आध्यात्म रामायण किस्किा कांड पंचम सर्ग भगवान राम का शोक और श्री लक्ष्मण जी का किस्किधापुरी में जाना श्री वाच रामस्तु पर्वत्याग्रे मणिशा लो निशा बखे सीता विरहजम शोकम असहनीतम अब्रवीत श्री महादेव जी बोले हे पार्वती एक दिन प्रदोष काल रात्रि के समय भाग में प्रवर्सन पर्वत के मणिमय शिखर पर बैठे हुए श्री रामचंद्र जी ने सीता के विरहजनित संताप को सहन न कर सकने के कारण इस प्रकार बोले पश्य लक्ष्मण मेथेता राक्षसी नृता बलात्मृतामृता वा निश्चे तुम न जाने दयापिभा लक्ष्मण देखो हमारी सीता को राक्षस बलात्कार से हर ले गया वह सुंदरी जीवित है या मर गई इसका निश्चित करने के लिए हमें अभी तक कुछ भी पता नहीं लगा हटा देवा हरिष्वी सुधा वो निधे प्रति शुणु मे भ्रातर्य न में जनकात्मज नेताकु सबलवान हे सीते चंद्रवदने वसंति राक्षल दुखाताम कथं कथम प्राण्यसी चंद्रोपी भानुवद्भाति मम चंद्रार नाम विनाम यदि कुछ कोई मुझे यह समाचार सुनावे कि वह जीवित है तो वह मेरा बड़ा ही उपकार करेगा यदि मुझे उस साध्वी के जीवित रहने का पता लग जाए तो फिर वह कहीं भी क्यों न हो समुद्र में से अमृत के समान मैं जैसे होगा वैसे उसे अवश्य ही तुरंत ले आऊँगा भाई मेरी प्रतिज्ञा सुनो जो दुष्ट मेरी जानकी को ले गया है उसे पुत्र सेना और वाहनों के सहित मैं भस्म कर डालूँगा हे चंद्रवदने सीते मुझे न देखने से अत्यंत दुखातुर होकर राक्षस के घर में रहती हुई तुम किस प्रकार प्राण धारण करोगी हा चंद्रमुखी सीता के बिना तो मुझे चंद्रमा भी सूर्य के समान तापप्रद जान पड़ता है चंद्र तम जानक स्पृष्ट् करीतल सुग्रीवी दयाशीनो दुखित पश्यति हे चंद्र तुम अपने किरणों से पहले जानकी जी को स्पर्श करो उनका स्पर्श करने से वे शीतल हो जाएंगे फिर उन शीतल किरणों से मुझे स्पर्श करना हाय सुग्रीव भी कैसा निर्दयी हो गया है जो मुझ दुखिया की और नहीं हाँ राज्यम पानासक्तोधिकामुकः अहो राज्य राज्यपाकर मध्यपान में आसक्त हुआ वह काम किंकर स्त्रियों से घिरा एकांत में पड़ा रहता है सबसे इससे वह स्पष्ट इस ही बड़ा कृतज्ञ दिख पड़ता है नायाती शरदम पश्यन अभी मार्ग तुम प्रियाम पूर्वोपकार दुष्टः कृतज्ञो विस्मृतो हिमा शरद ऋतु का आगमन होकर भी वह प्राण प्रिया सीता की खोज कराने के लिए नहीं आया मैंने उसका पहले उपकार किया है तथापि वह दुष्ट कृतज्ञ होकर मुझे भूल गया है हल में सुग्रीव अप्रीवी तथा भवेत जिस प्रकार मुझे सीता को हल ले जाने वाले का नाश करना है उसी प्रकार मैं सुग्रीव को भी उसके नगर और बंधु बांधवों के सहित मार डालूंगा जैसे बाली मेरे हाथ से मारा गया वैसे ही आज सुग्रीव भी मारा जाएगा इतिष्टम सामलोक्य राघव लक्ष्मण ब्रवीत इदानमें ग्वाहम सुग्रीव दुष्टमापय हवात्मायास्तीकुक्त धनुरादा स्वयं तुणीर गंतुम अभ्युद्यतम व्यक्ष रावो लक्ष्मणम अब्रभीत नया सुग्रीव में प्रिय सखाम इस प्रकार रघुनाथ जी को क्रुद्ध देखकर कर लक्ष्मण जी बोले हे hey राम आप मुझे आज्ञा दीजिए मैं अभी जाकर दुष्टचित्त सुग्रीव को मारकर आपके पास लौट आता हूँ ऐसा का हाथ में धनुष और तरकस लेकर लक्ष्मण जी को अपने आप ही जाने के लिए उद्यत देख कि रामचंद्र जी बोले वश्य सुग्रीव मेरा प्यारा मित्र है तुम उसे मारना मत किंतु भीषे सुग्रीव बात्व्यसान शीघ्रदा सुग्रीव प्रतिभाषित आगत पशा यत्कार तत्क्याम्य संशय तथेति लक्ष्मण गरी तो भीम विक्रम केवल यह कहकर कि तू बाली के समान मारा जाएगा उसे डराना और फिर शीघ्र ही उसका उत्तर लेकर आ जाना उस समय जो कुछ करना होगा मैं अवश्य वही करूँगा तब महापराक्रमी लक्ष्मण जी बहुत अच्छा कह तुरंत ही किसकिधापुरी में आए उस समय उन्होंने क्रोध से ऐसे उग्र रूप धारण किया था कि मानो संपूर्ण वानरों को भस्म कर डालेंगे सीता मनून सुशोचा सू, प्रकृत प्राकृता बुद्ध्यादि साक्षिणस्त मन रागाशिहित रागाधिस्त कथे ब्रह्मणोक्त मृत कर्त रासर ती तपसा फल जातो फलदान जासवेश माया मोहिता सर्वे जान अज्ञान संयुता कथमैषा भविन्मोक्ष विष्णुर्वचित कथा प्रथि लोकेकमणाध राो भूप्वानूपचेष क्रोधम मोहमच का क्रोधम मोहमच का कामं च व्यवहाराथसी तत्लोचि गृहणंन मोहयत्य वश प्रजाक्त गुणेशु गुणवर्जिता श्रीरघुनाथ सर्वज्ञ और ज्ञान स्वरूप हैं। श्री लक्ष्मणी जी सर्वदा उनकी सेवा में रहती है तथापि साधारण स्त्री के वियोग से शोक करते हुए प्राकृत पुरुष के समान वे सीता जी के शोक से विवल हो रहे हैं वे प्रभु बुद्धि आदि के साक्षी माया के कार्यों से परे और राग रागद्वेष आदि विकारों से रहित है फिर इन विकारों का कार्य रूप शोक उन्हें कैसे हो सकता है उन्होंने तेज ब्रह्मा जी की वाणी सत्य करने और महाराज दशरथ को उनकी तपस्या का फल देने के लिए ही मनुष्य रूप से अवतार लिया है सब लोग माया से मोहित होकर अज्ञान के वसीभूत हो गए हैं उससे इनका किस प्रकार छुटकारा हो यह सोचकर भगवान विष्णु अपने सकल लोक महापहारिणी रामायण नाम की कथा का लोक में विस्तार करने के लिए राम रूप होकर मनुष्य के समान अनेकों लीलाएं करते हुए व्यवहार की सिद्धि के लिए समयानुकूल क्रोध मोह और काम आदि विकारों को स्वीकार करके विकारों के वसुफूत हुई प्रजा को अपनी लीला से मोहित कर रहे हैं किंतु संपूर्ण गुणों में अनुरक्त से दिखाई देते हुए भी वे वास्तव में उन सबसे रहित हैं विज्ञान मृत विज्ञान शक्ति साक्ष गुणान अतः कामाद फिर नित्यम अविलिप्त तो यथान वे विज्ञान स्वरूप हैं विज्ञान ही उनकी शक्ति है तथा एकमात्र साक्षी और गुणातीत है इसलिए वे आकाश के समान काम आदि मनोविकारों से सर्वदा अलिप्त हैं विंदिमुनय के चिज्ज्जानती जनकादय तद्भक्ता निर्मलात्मार जानती नि्य उनके वास्तविक स्वरूप को कोई कोई मुनि जन, जनकादि राजर्षिगण तथा उनके विशुद्ध चित्तभक्तजन ही सदा ठीक ठीक जान पाते हैं वे अजन्मा भगवान भक्त की भावना के अनुसार अवतार लेते हैं लक्ष्मणोपि लक्ष्मणों तदागत्वा किस्कंधानगरांतिकोषमको तीव्रम भीषियन सर्वान वनरा इधर लक्ष्मण जी ने किसकिधापुरी के पास पहुंचकर संपूर्ण वानरों को भयभीत करते हुए अपने धनुष की प्रत्यंचा का बड़ा भयंकर ठंकार किया तम दृष्टि प्राकृतरा वग्रमूर्धनी चक्रो किल किला शब्द धृतपापाशण पापाद तृष्टवा क्रोधतानरालक्षण सदा निर्मूला कर्तमुक्त धनुरालम्यजवा उत्सम नगर के परकोटे पर चढ़े हुए कुछ साधारण वानर लक्ष्मण जी को देखकर अपने हाथों में पत्थर और वृक्षादि लेकर किलकारी मारने लगे उन वानरों को देखकर वीर व लक्ष्मण जी के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वे धनुष चढ़ाकर उनका छेद करने के लिए तत्पर हुए तथा शीघ्रम समाप्त ज्ञातवा आगतम निवार्य बानरा सर्वान्ंगदो मंत्र सत्तम ज्ञात गत्वा लक्ष्मण साप्यम प्रणनाव दंडवत तब लक्ष्मण जी को आए जान वहाँ मंत्रीवर अंगद जी तुरंत ही उछलकर आए और उन्होंने सब वाणरों को रोककर उनके पास जाकर दंडवत प्रणाम किया तथंगद्य लक्ष्मण प्रियवर्धन उवाच वस्तवय माँगत राघवेण चोदि रौद्रमूर्ति तथेति गुग्रीवाय नदनर प्रियवर्धन श्री लक्ष्मणजी ने अंगद हृदय से लगाकर कहा वस् तुम अभी जाकर अपने काका सुग्रीव को सूचना दो कि श्री रघुनाथ जी तुमसे अत्यंत क्रुद्ध हैं और उनकी प्रेरणा से मैं यहाँ आया हूँ यह सुनकर अंगद ने बहुत अच्छा कह तुरंत ही सारा समाचार सुग्रीव को जा सुनाया लक्ष्मण क्रोधताम्रम्क्षती सुग्रीवो और बोला लक्ष्मण जी क्रोध से नेत्र लाल किए बाहर नगर के द्वार पर खड़े हैं यह सुनकर वालर सुग्रीव को बड़ा ही भय हुआ आहूय मंत्रिणाम श्रेष्ठम हनुमत अथा ब्रवीर गंगदेनाशु लक्ष्मणम विनया सांत्वित धीरम सन राय सादरम हनुमत तारा मा उन्होंने मंत्री प्रवर हनुमान जी को बुला कर कहा तुम अंगत के साथ तुरंत ही लक्ष्मण जी के पास जाओ और उन क्रोधित हुए वीरभर को धीरे धीरे अति अतिविनयपूर्वक शांत कर आदरपूर्वक अपने साथ यहाँ ले आओ इस प्रकार हनुमान जी को भेजकर कर कपिराज सुग्रीव ने तारा से कहा तम ग साय तम लक्ष्मण मृदुभाषितेह शांत अंतपुर पश्चादर्शयघे हे अनघे तुम आगे जाकर अपनी मधुरवाणी से वीरवर लक्ष्मण को शांत करो और जब वे शांत हो जाएं तब उन्हें अंतपुर में लाकर मुझसे मिलाओ भवत्तीतस्ता मध्यक सविशद हनुमे न सहि लक्षणा ग शिषा भक्त स्वागतमब्रवीद एह वीर महाभाग भगवदृहमचंकित यह सुनकर तारा बहुत अच्छा कह बीच की जोड़ी में आ गई इधर अंगत के सहित हनुमान जी लक्ष्मण जी के पास आए और उन्हें सिर नवाकर पूर्वक स्वागत करते हुए बोले हे महाभाग वीरवर निशंक होकर आइए यह घर आप ही का है सुग्रीव मे वच यदा ज्ञापय से पश्चात तत्सर्व करवाणी भूम इस इसमें पधार कर राज महिषियों से और महाराज सुग्रीव से मिलिए फिर आपकी जो आज्ञा होगी हम वही करेंगे लक्ष्मणम भक्त्या करे आनया मास नगरम अध्याद्राज गृह प्रति ऐसा कह पवननंदन हनुमान जी भक्तिपूर्वक लक्ष्मण जी का हाथ पकड़कर उन्हें नगर के बीच से होकर राज मंदिर ले चले तत्र महासोधान योथ पा समत जगाम भवन राजनोपम तब लक्ष्मण जी मार्ग में जहां तहाँ युद्धपति बानरो के महल देखते हुए इन्द्र भवन के समान अति अतिशोभामान राजभवन में पहुंचे मध्यकता तत्र तारा ताराधिपान सर्वाभरण संपन्ना मद रोचना वहाँ बीच की ड्योढ़ी में चंद्रवदना तारा बैठी थी वह संपूर्ण आभूषृणु से विभूषित थी तथा उनके नेत्र मद से कुछ अरुण वर्ण हो रहे थे वाच लक्ष्मण नवा या देवर भद्रम ते साधु भक्त वह मधुर्भा तारा लक्ष्मण जी को प्रणाम कर मुस्काती हुई बोली आइए देवर आपका शुभ हो आप बड़े ही साधु स्वभा और भक्तवत्सल हैं किमर्थम किम सीर भक्ते मृत्ये कपीश्वरे बहुकाल मनाश्वासम दुख में आपने अपने भक्त और अनुगत मानराज सुग्रीव पर किस कारण इतना मान किया? उसने तो बहुत दिनों से बिना किसी प्रकार का सहारा मिले दुख ही दुख भोगा है इदानी बहुदुखान भगवीरक्षित सुग्रीवः प्राप्त सौक्षो महामति ही अब आप लोगों ने ही उसे बड़े दुख समूह से निकाला है आप ही की कृपा से महामति सुग्रीव को यह सुख देने में आया है कामासक्तो रघुपते रघुपते नागतो हरि आगमिष्य हरियो नाना दे सभो वह जाति का बानर है इसलिए कामासक्त होकर श्री रघुनाथ जी की सेवा में उपस्थित नहीं हुआ हे प्रभु अब शीघ्र ही विविध देशों से बहुत से बानर आने वाले हैं प्रे पिता दशसा ह्रा रघुतम रघुतम आने तुम वाणरान दिग्भो महापर्वत सन्निभान हे रघुश्रेष्ठ अब दिशा विदिशाओं से महापर्वत के समान बड़े बड़े डील वाले असंख्य वाणरों को लाने के लिए दस बंदर भेजे गए हैं तय सहित गंथा वानर पुंगव पश्य पश्याभवनम त्र पुत्रहदृतवा सुग्रीव अभय दत्स ते सा राजा वचन शुवा कृत यत्र लक्ष्मण जगामातपुरग्रीव वानिंग्य सुग्रीव पर्य पर्यवस्थितः सुग्रीव स्वयं जाकर उन सब बानर ज्युत्पत्तियों के द्वारा दैत्य दल का संहार करावेगा और स्वयं रावण का वध करेगा वह कपिश्रेष्ठ आज ही आपके साथ श्री रघुनाथ जी की सेवा में उपस्थित होगा चलिए अंतपुर में पधारिए, वहाँ सुग्रीव अपने पुत्र स्त्री और स्मित गण से घिरा हुआ बैठा है उससे मिलकर उसे अभयदान दीजिए और अपने साथ ही श्री रामचंद्र जी के पास ले जाइए तारा का कथन सुनकर लक्ष्मण जी का क्रोध ठंडा पड़ गया और वे अंतपुर में वहाँ वानर सुग्रीव थे गए सुग्रीव अपनी भार्या रूमा को गले लगाए पलंग पर पड़े थे